महाभारत आदि पर्व संभव पर्व पंचष्ठितमो मरीचि आदि महर्षियों तथा अरिति आदि दक्ष कन्याओं के वंश का विवरण वै सम्पावाच अथ नारायणेन्द्र चकारिद अवर्तन तुम महिम स्वर्ग दंसत सहित सुर वै सम्पा जी कहते हैं राजन देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ स्वर्ग एवं वैकुंठ से पृथ्वी पर अंशत अवतार ग्रहण करने के संबंध में कुछ सलाह की आदिश्च स्वयं शक्र सर्वा देव दिवक निर्जगा पुन तस्मा क्षया नारायण सत्पश्चात सभी देवताओं को तदनुसार कार्य करने के लिए आदेश देकर वे भगवान नारायण के निवास स्थान वैकुंठधधाम से पुनः चले आए ते मरारिविनाशा सर्वलोकताय च अवतेमेण महिम स्वर्गा बहुकस तब देवता लोग संपूर्ण लोकों के हित तथा राक्षसों के विनाश के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर क्रमशः अवतीर्ण होने लगे ततो तथो ब्रह्मि वंशेशर्थिवर्षी कुलेश जगरे राजसार्दूल था काम दिवस निपश्रेष्ठ वे देवगण अपने इच्छा के अनुसार ब्रह्मषियों अथवा राजस्यों के वंश में उत्पन्न हुए दानवान राक्ष गंधर्वान पन्नगा तथा पुरस्या भरत सत्तम वे दान राक्षस दुष्ट गंधर्व सर्प तथा अन्यन्नुष्य भक्षिजीवों का बारंबार संहार करने लगे भरत श्रेष्ठ वे बचपन में भी इतने बलवान थे कि दानव राक्षस गंधर्व तथा सर्प उनका बाल भाका तक नहीं कर पाते थे जन्मे जय उच देवदानव संघाण गंधर्वाप सरसा तथा मानवा तथा वै रक्ष अच्छा रक्ष तो श्रोतमेक्षा तत्व संभवम कृष्णमाजिता प्राणिनाम च सर्वेश संभव वक्त मसी जन्मे बोले भगवन मैं देवता दानव समुदाय गंधर्व अप्सरा मनुष्य यक्ष राक्षस तथा तो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ आप कृपा करके आरंभ से ही इन सब की उत्पत्ति का यथावत वर्णन कीजिए वै सम्पाच हंत ते कथ श्यामे नमस्कृत स्वयंभुवे सुरादे नाम सम्योका प्रभुवाप्यय वैश्वन जी ने कहा अच्छा मैं स्वयंभु भगवान ब्रह्मा एवं नारायण को नमस्कार करके तुमसे देवता आदि संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति और नाश का यथावत वर्णन करता हूँ ब्रह्मणो मनसा पुत्रा विदता सन्महर्षय मरीचिदृगिथ पुलह क्रतु ब्रह्माजी के मनसपुत्र छ मर्षि विख्यात हैं पुलह और क्रतु मरीचे कश्यपुत्र कश्यपातो इमा प्रजा प्रजा महाभाग महाभागा दक्ष कन्यात्र मृतिक के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं ब्रह्मा जी के एक पुत्र दक्ष भी हैं प्रजापति दक्ष के परम सौभाग्यशाली तेरह कन्याएं थीं। अदिति अदितिदिधनु कालादनायु सिंह काोधा प्राधा च विश्वा च विनता कपिला मुड़ी कद्रुश्च मनुज व्याघ्र दक्षक भारत एक विर संपन्नम पुत्र अनंतकम् नरश्रेष्ठ उनके नाम इस प्रकार हैं अदिति दनु काला दनायु सिंह का क्रोधा अर्थात क्रूरा प्राधा विश्वानता कपिला मुनि और कद्रु भारत ये सब दक्ष की कन्याएं हैं इनके बल पराक्रम संपन्न पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है अदित्यादित्या सम्भूता भुवनेश्वरा हे राजमता कीर्तय श्यामि भारत आदित्य के पुत्र बारह आदित्य हुए जो लोकेश्वर हैं भरतवंशी नरेश उन सब के नाम तुम्हें बता रहा हूँ धाता मित्रो यमा शक्रो वरुण स्वंस एवं भगविवस्वान्न पूषा चविता दशम एकदश तथा तवष्टा द्वादो विष्णुच्य जघनजस्सु सर्वेश आदित्या गुणाधिकाता मित्र अर्यमा इंद्र वरुण अंश भग विवस्वान पूषा दसवें सविता ग्यारहवें त्वस्टा और बारहवें विष्टु कहे जाते हैं इन सब आदित्यों में विष्णु छोटे हैं किंतु गुणों में वे सबसे बढ़कर हैं एक ये पुत्रो एकमृत नामनाख्या में पंचपुत्रा महात्मन द्वितीय का एक ही पुत्र हिरण्यकश्यपु अपने नाम से विख्यात हुआ उस महामनादत्य के पांच पुत्र थे प्रहलाद पूर्वजस्ते तदनत अनुष्द तृतीयो भू तस्माच्च शिव भास्क उन पांचों में प्रथम का नाम प्रहलाद है उससे छोटे का संग्राद कहते हैं तीसरे का नाम अनुष्लाध है उसके बाद चौथे शिवि और पाँचवें भास्कल है प्रहलाद से पुत्रा ख्या भारत विरोच कुंभस् निकुंभे भारत भारत प्रहलाद के तीन पुत्र हुए जो सरत्व विख्यात हैं उनके नाम ये हैं विरोचन कुंभ और निकुंभ विरोचन से पुत्रो भूत बलिरेक प्रतापवान बले प्रथित पुत्रो बाणो नाम विरोचन के एक ही पुत्र हुआ जो महाप्रतापी बलि के नाम से प्रसिद्ध है बलिका विश्वविख्यात पुत्र बाण नामक महान असुर है रुद्रस्याचर श्रीमान महाकाले चतुत्रिशनो पुत्रा छाता सर्वत्र भारत जिसे सब लोग भगवान शंकर के पार्षद श्रीमान महाकाल के नाम से जानते हैं भारत दनों के चौतीस पुत्र हुए जो सर्वत्र विख्यात है तेम प्रथमजो राजा विप्रचित महायशा संबरो नम चेस्व पुलोमा चेत विश्रुता अशोमा चेसीच दुर्ज दानव अयशिरा तथा अश्वंकुश्च वीर्यवान् तथा गगनमुदेगवान्के सर्भाणु जस्वोस्वतिषपर्वाजक स्था अश्वग्रीवू तुंडस्ब यदक्रच विरूपाक्षोहरा हर निचंद्र् निकुंभस्पटक कपटस्तथा सरभसलभव सूरियाचंद्रमसौ तथा ऐते ख्याुर्वंशे दानवा परिकीर्ति उनमें महायशस्वी राजा विप्रचित्ति सबसे बड़ा था उसके बाद संबर नमोचि पुलोमा अशुलोमा केसी दुर्जय अयशिला अश्वशिला पराक्रमी अश्वशंकु गगनमुर्धा वेगवान केतुमान अश्व अश्वपति वृषपर्वा अजक अश्वग्रीव सूक्ष्म महाबली तुहुंड, इसुपाद एक चक्र विरपाक्ष हर अहर निचंद्र निकुंभ, कुपट कपट सरभ सलभ सूर्य और चंद्रमा हैं ये दोनों के वंश में विख्यात दानव बताए गए हैं अन्य तो खलुदेवा राम सूर्याचंद्रम सो स्मृत अन्य अन्यौदानव मुख्याम सूर्या चंद्रमसौ तथा देवताओं में जो सूर्य और चंद्रमा माने गए हैं वे दूसरे हैं और प्रधान दानवों में सूर्य तथा चंद्रमा दूसरे हैं इमेत वंशा प्रथिता सत्वंतो महाबला धनुपुत्रा महाराज दशदनं धन महाराज ये विख्यात दानव वंश कहे गए हैं जो बड़े धैर्यवान और महाबलवान हुए हैं दनों के पुत्रों में निम्नांकित दानों के दस कुल बहुत प्रसिद्ध हैं एकासो सो मृत पावीर प्रलंब नरकावी वातापी शत्रुतप तपन ष महासुर गविष्ठ वनायुश्च दीर्घजिह दानवा या स्मृतास्तेषा पुत्रा पौत्राच भारत एकाक्ष मृतपा प्रलंब नरक वातापी शत्रुतपन महान असुर छठ गविष्ठ वनायु तथा दानो दीर्घजिह भारत इन सबके पुत्र पौत्र असंख्य बताए गए हैं सिंहका सुसुवे पुत्रम राहुम चंद्रार्कमर्दनम सुचंद्रम चंद्रहरता रम तथा चंद्रम प्रमर्दनम सिंह का ने राहू नामक पुत्र को उत्पन्न किया जो चंद्रमा और सूर्य का मान मर्दन करने वाला है इसके सिवा सुचंद्र चंद्रहर्ता तथा चंद्र प्रमर्दन को भी उसी ने जन्म दिया क्रूर स्वभाव क्रूराजा पुत्र पौत्र अनकम गण क्रोधवशो नाम क्रूर कर्मारी क्रूर अर्थात क्रोधा के क्रूर स्वभाव वाले असंख्य पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए शत्रुओं का नाश करने वाला क्रूर कर्मा क्रोधवश नामक गण भी क्रूरा की ही संतान है पुनः दनायुष् चारोसुरुंग वीक्षर बलवीरौ वृत्र महासुर दनायु के असुरों में श्रेष्ठ चार पुत्र हुए वीक्षर बलवीर और महान असुर वृत्र कालाया प्रथिता पुत्रा कालकल्पा प्रहारीण प्रविख्याता महावीर दानवेश परम तपान काल के विख्यात पुत्र अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल और साक्षात काल के समान भयंकर थे दानवों में उनकी बड़ी ख्याति थी वे महान पराक्रमी और शत्रुओं को संताप देने वाले थे विनाशनस्य क्रोधस्य क्रोधस् क्रोधहंता तथा च इति श्रुताः उनके नाम इस प्रकार है विनाशन क्रोध क्रोधहंता तथा क्रोधशत्रु काल के नाम से विख्यात दूसरे दूसरे असुर भी का, काला के ही पुत्र थे असुराणाध्याय शुक्रस्पृशे सुभवत पुत्रान के के उपाध्याय अध्यापक एवं पुरोहित शुक्राचार्य महर्षि पुत्र थे। उन्हें उष्णा भी कहते हैं। उष्णा के चार पुत्र हुए जो असुरों के पुरोहित थे दस्ताधर तथा द्वाण्य रौद्र कर्म तेजसा सूर्य शंकाशा ब्रह्मलोक पराजना इनके अतिरिक्त त्वष्टाधर तथा अत्रि ये दो पुत्र और हुए जो रौद्र कर्म करने और कराने वाले थे उष्णा के सभी पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्मलोक को ही परम आश्रय मानने वाले थे इत वंश प्रभाव कथितस्ते तरहस्वीना असुराणाम सुराण च पुराणे संस्कृतो मया राजन मैंने पुराण में जैसा सुन रखा है उसके अनुसार तुमसे यह वेगशाली असुरों और देवताओं के वंश की उत्पत्ति का वृत्तांत बताया है एक तरषा जदप्यम तदशेषतः अनंतकम् प्रसंख्या महिपाल गुणभूतम अनंतकम तार्थ्य गुरुनाया प्रकृति महीपाल इनके जो संताने हैं उन सब सबकी पूर्ण रूप से गणना नहीं की जा सकती क्योंकि वे सब अनंत गुणे हैं तार्थ्य अरिष्टनेमी गरुण अरुण आरुणि तथा ये विन्दा के पुत्र कहे गए हैं। तक्षकस्य क्षकुजम कुलता शेष अनंतवासुकी तक्षकुर्म और कुलिक आदि नागगण कद्रु के पुत्र कहलाते हैं ोग्रसेव सुपर्ण वरुणस्तथा गोपतिर्धत्राष्ट्रच सूर्यवर्षास् सतम सत्यवागर्कपर्णश्च प्रयूतु भीमश्चिश विख्यात तथा शालीशिलाजन पजन्य चतुर्दश कली पंचदशस्ते सा नारद श इेद गंधर्वा मौेजा परकीर्तिजन् भीमसन उग्रसन सुपर्ण वरुण गोपति धृतराष्ट्र सात्वें सूर्यवर्चा सत्यवाकपर्ण भीम प्रयुत सर्वग्य, और औरजितेद्रिय चित्ररथ सालिशिरा चौदह परिजन्य पंद्रहवें कली और सोलहवें नारद ये सब देव गंधर्व जाति वाले सोलह पुत्र मुनि के गर्भ से उत्पन्न कहे गए हैं अथ प्रभूतान्यन कृत्याम भारत अनव्याम असुराम मारण प्रिया अरपुभा भासी मिथिप्राथ्य सिद्ध पूर्णश् बर्श्च पूर्णाजुश्च महायुषा ब्रह्मचारीतिगुण सुपूर्ण सप्तम विश्वावसु भानुश्च सुचंद्रो द धर्वाधे परीर्तिमं तत्सरसा वन संधिम पुण्यलक्षण प्राधात महाभागा दीदी पुरालुषा मिश्रकेशी विद्युत्नालोत्तमा अरुणिता चारंभा तनोरमा केशनी चाहुश्च सुतता सुप्रिया चातिबाहुश्च विख्यात तो च हाहाुहू तुम्बरुश्चित चार स्मृता गंधर्वस तमाम भारत इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से वंशों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ प्राधा नाम वाली दक्षकन्या ने अन्वद्या मनु वंशा असुरा मार्गण प्रिया अरूपा सुबगा और भासी इन कन्याओं को उत्पन्न किया सिद्ध पूर्ण बर् महायशस्वी पूर्णायु ब्रह्मचारी रतिगुण सातवें सुपूर्ण विश्वावसु भानु और दसवें सुचंद्र ये दस देवगंधर्व भी प्राधा के ही पुत्र बताए गए हैं इनके सिवा महाभागा देवी प्राधा ने पहले देवर्षि अर्थात कश्यप के समागम से इन प्रसिद्ध अवसराओं के शुभ लक्षण वाले समुदाय को उत्पन्न किया था उनके नाम ये है अलम्बुषा मिश्र केसी विद्युतपर्णा तिलोत्तमा अरुणा रक्षिता रंभा मनोरमा केशनी सुबाहु सुता सुरजा और सुप्रिया अतिब्राहू सुप्रसिद्ध हाहा और हुहु तथा तो तुम्बरू ये चार श्रेष्ठ गंधर्व भी प्राधा के ही पुत्र माने गए हैं अमृतम ब्राह्मणा गा वो गंधर्वा अवसरस तथा अपत्यम कपिलाया सु पुराणे परिकीर्ति अमृत ब्राह्मण गौवे गंधर्व तथा अफ्सराए ये सब पुराण में कपिला की संतानें बताई गई हैं इतः सर्वूता संभव कथितो मैया यथावसं परिख्या तो ग्धर्वापरसा तथा भुजंगाण सुपर्णा रुद्राण मृता तथा गवाम च ब्राह्मणा च्रीमता पुण्यकर्मण राजन इस प्रकार मैंने तुम्हें संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का वृत्तांत बताया है इसी तरह गंधर्वों अप्सराओं नागों सुपर्णों रुद्रों मरुदगणों गवों तथा श्री संपन्न पुण्यकर्मा ब्राह्मणों के जन्म की कथा भी भली भांति कही है आयुष्ठ चाय, आयुष्यव पुण्य धन्य श्रुति सुखाव श्रोतभ्य सततम श्राभ्य नूयता यह प्रसंग आयु देने वाला पुण्यमय प्रशंसनीय तथा सुनने में सुखद है मनुष्य को चाहिए कि वह दो दृष्टि न रखकर सदा इसे सुने और सुनावे एमं तो वंशम निम पठेन महात्मना ब्राह्मण देवसन्निध्य लाभ लभते स पुष्कलम श्रिय यश प्रेत शोभना गतिम जो ब्राह्मण और देवताओं के समीप महात्माओं की इस वंशावली का नियम पूर्वक पाठ करता है वह प्रचुर संतान संपत्ति और यश प्राप्त करता है तथा तो मृत्यु के पश्चात उत्तम गति पाता है इति श्री महाभारते आदि परवड़ी, संभव आदिपर्वणी संभवपर्वणी आदित्यादिवश कथन पंचषष्टी तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में आदित्यादि वंश कथन विषयक पैंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ